संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रस्तुत है एलिने कोयर की कहानी सदा को एक सुनहरी चिड़िया सदा को हीरो में रहती थी यह जापान का वही शहर है जहां अमेरिका ने एटम बम गिराया था एटम बम की तबाही से बहुत सारे लोग मारे गए थे और बचे हुए लोग एक विचित्र बीमारी के शिकार हो गए थे सदाको भी उनमें से एक थी सदाको अस्पताल में भर्ती थी उसकी, उसकी दोस्त ने उसे, उसे कागज के एक, एक हजार सुनहरे पक्षी, पक्षी बनाने की सलाह दी कागज के पक्षी एक शुभ प्रतीक थे सभी लोग सदाको के, के, पक्षियों, पक्षियों, के पक्षियों के लिए कागज जमा करने लगे सदा को रोज दो चार चिड़िया बनाती अगले कुछ दिनों में कई बार ऐसा लगा जैसे मानो सदाको एकदम भली चंगी हो गई है परंतु डॉक्टर ने कहा की सदाको का अस्पताल में रहना ही उचित है अब तक सदाको को पता चल चुका था कि उसे खून का कैंसर है पर उसने अपने स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी उसे पूरी आशा थी कि एक दिन वह ठीक हो जाएगी सदा को खूब व्यस्त रहती थी अपने मित्रों को पत्र लिखती मिलने आने वाले व्यक्तियों के साथ पहलिया गूझती खेल खेलती और गाने गाती शाम के वक्त वह चिड़िया बनाती थी वह अभी तक तीन सौ ऐसी भी ज्यादा चिड़िया बना चुकी थी अब कागज मोड़ने में उसका हाथ साफ हो गया था उसकी उंगलियां कागज के मोड़ों को अच्छी तरह पहचानने लगी थी परंतु धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही थी सदाको को शरीर में दर्द का एहसास होने लगा कभी कभी उसके सिर में इतना तेज दर्द होता कि वह न तो पढ़ पाती और न ही कुछ लिख पाती कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसकी हड्डियों में आग लगी हो और वे गल रही हों। ऐसी तकलीफ के समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता जा वह घंटों सुनहरे पक्षी को अपनी गोद में लिए बैठी रहती एक दिन नर्स उसे पहियों वाली कुर्सी पर बिठाकर बाहर बरामदे में ले आई यहाँ कुछ धूप थी यहाँ सदाको की मुलाकात केंजी से हुई केंजी नौ साल का था परंतु वह अपनी उम्र से छोटा लगता था सदाको उसके छोटे से चेहरे और चमकती काली आँखों को घूरती रही हेलो, उसने कहा मैं सदाको हूँ केंजी ने बहुत हल्की सी आवाज में जवाब दिया कुछ देर बाद दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे केन्जी बहुत समय से अस्पताल में था उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी पास के एक शहर में उसकी नानी रहती थी मेरी नानी हफ्ते में केवल एक बार ही मुझसे मिलने आ पाती है केन्जी ने कहा सदा को केन्जी के उदास चेहरे को देखती रही, रही। केन्जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा एटम बम की वजह से मुझे खून का कैंसर हो गया है परंतु तुम्हें ल्यूकेमिया हो ही नहीं सकता सदाको ने कहा जब एटम बम गिरा था तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता बीमारी का जहर मेरी मां के शरीर में जो था केन्जी ने कहा कैंजी केंजी को सांवना देने की कोशिश की उसने केंजी को सुनहरे पक्षी के बारे में भी बताया मुझे पता है केंजी ने कहा परंतु अब बहुत देर हो चुकी है अब मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते अपने कमरे में आकर सदा को गहरी सोच में डूब गई। उसने सबसे अच्छे और रंगीन कागजों को कुछ पक्षी मोड़े और वे केन्जी के लिए भेज दिए शायद मेरे पक्षी केन्जी के दुख को दूर कर सके उसने सोचा फिर सदाकू ने अपने लिए कुछ कागज की और चिड़िया मोड़ी तीन सौ नवासी तीन नब्बे फिर एक दिन केन्जी बरामदे में दिखाई नहीं दिया नर्स ने बताया कि पिछली रात केन्जी चल बसा सदा को यह दुख सहन नहीं कर सकी दीवार की ओर मुंह करके सदा को सुबह सुबह कर रोती रही रात को उसने आसमान में झिलमिल करते तारों की ओर देखा और नर्स से पूछा क्या केंजी इन असंख्य के तारों में से एक तारे में चला गया है वह जहां कहीं भी है मेरे ख्याल से खुश है नर्स ने जवाब दिया सदा को हवा में थिरकते पेड़ों के पत्तों की आवाज को सुन रही थी फिर उसने पूछा इसके बाद मैं ही मरूंगी है, है नर्स ने पलंग पर, पर रंगीन, रंगीन कागज बिछाए और सदाको से सदाको कहा सोने से पहले मुझे एक कागज का पक्षी, का पक्षी मोड़कर दिखाओ तो जब तुम्हारे एक, एक हजार पक्षी, पक्षी बन जाएंगे तब तुम एकदम ठीक हो जाओगी और फिर बूढ़ी होने तक जिंदा रहोगी सदाको को नर्स की बात पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी उसने सावधानी पूर्वक कई पक्षी मोड़े चार सौ तिरसठ चार जून आया और उसके साथ बारिश भी आई दिन भर पानी की बूंदे खिड़की के कांच से टकराती रहतीं। सदाको का चेहरा अब पीला पड़ गया था अब अस्पताल में केवल उसके माता पिता और बड़े भाई को ही आने की अनुमति थी उसकी कक्षा ने उसके लिए एक लकड़ी की जापानी गुड़िया कोकुशी भेजी थी उस गुड़िया को सदाको ने सुनहरे पक्षी के पास मेज पर रख दिया सदाको ने अब खाना बहुत कम कर दिया था सदाको के जबड़े सूज गए थे और, और उससे अब, अब कुछ भी चबाया, चबाया नहीं जा रहा था एक, एक दिन मासा देन हीरो आया तो, तो उसने, उसने सदाको, सदाको को एक, एक मुड़ा, मुड़ा हुआ, हुआ चांदी, चांदी के रंग, रंग का, का कागज दिया इसे ईजी ने दिया है जिससे कि तुम एक और पक्षी बना सको सदाको ने कागज को सूखा उसमें चॉकलेट की खुशबू थी शायद भगवान को भी चॉकलेट की खुशबू पसंद आये सदाको ने कहा यह सुनकर सभी लोग ठहाका मार कर हसे कितने दिनों में आज पहली बार सदाको हंसी थी यह एक शुभ संकेत था शायद सुनहरे पक्षी के जादू ने अब काम करना शुरू कर दिया था सदा को ने चांदी के रंग वाले कागज को सीधा किया और उससे एक चिड़िया मोड़ी पाँच सौ इकतालीस जुलाई का अंत होने को आया था अब धूप निकल आई थी और हवा में गर्मी थी सदा को की तबीयत भी कुछ बेहतर लग रही थी मैं हजार में से आधे से ज्यादा तो पक्षी बना चुकी हूँ उसने मासाहिरो से कहा इसलिए लगता है कि कुछ शुभ ही होगा और कुछ हुआ भी ऐसा ही उसकी भूख लौट आई और दर्द चला गया डॉक्टर ने सदाकों को कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी अपने घर जाकर सदाकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा माँ और मित्सुई ने सदाको के आगमन के लिए घर को रगड़ रगड़ कर साफ किया था सदाको के सुनहरे पक्षी और कोकुशी गुड़िया को भी वह अस्पताल से ले आए थे खाने की खुशबू से सारा घर महक रहा था सदाको खुश थी बहुत खुश शायद वह अब घर पर ही रह सकेगी और उसे अस्पताल वापस नहीं जाना पड़ेगा कई दिनों तक ससाकी परिवार के तमाम रिश्तेदार और मित्र सदाको से आकर मिलते रहे परंतु एक हफ्ते के अंदर ही सदाको के चेहरे पर थकान झलकने लगी वह अब चुपचाप बैठी रहती थी और आने जाने वाले मेहमानों को केवल देखती रहती सदाको को अस्पताल वापस जाना पड़ा पहली बार वह अस्पताल के शांत एकांत कमरे में खुश थी नर्स आई उसने सदाको को दवाई पिलाई आंखें बंद करने से पहले सदाको ने सुनहरे पक्षी को उठाकर कहा एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर हवा की तरह तेज दौड़ूंगी उस दिन के बाद से लगभग हर दिन डॉक्टर सदाको को खून चढ़ाते वह अपना दर्द कभी व्यक्त नहीं करती शायद एक बहुत गहरा भय उसके भीतर पनप रहा था वह मृत्यु का भय था बीमारी के साथ साथ उसे इस भय से भी लड़ना था सुनहरा पक्षी इस संघर्ष में सहायक था व सदाको की उम्मीद जगाए रखता था पेड़ों के पत्ते अब रंग बदलने लगे थे पूरा परिवार सदाको से मिलने के लिए आया ईजी ने सदाको को एक डिब्बा दिया डिब्बे के अंदर एक सुंदर रेशम का किमोनो था उस पर चेरी के फूलों की कढ़ाई थी उसने मुलायम किमोनो को छूते हुए कहा मैं इसे कभी नहीं पहन पाऊंगी तुम्हारी माँ ने कल सारी रात जा इस कीमोनो को पूरा किया है इसे पहन लो पिता ने कहा बड़ी कोशिश करने के बाद सदा को पलंग से उठ पाई माँ ने किमोनो पहनाने में मदद की सदा को खुश थी की उसके सूझे हुए पैर किमोनो में छिप गए थे सदा को एक एक कदम हल्के हल्के रखते हुए आगे बढ़ी और खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सभी लोग कह रहे थे कि रेशम की किमोनो में सदा को एकदम राजकुमारी जैसी लग रही थी उसी समय, समय चुंजू को आ पहुंची। चुंजू को, को अचरज भरी, भरी निगाहों से सदाको, सदाको को, को देखती रही फिर उसने कहा हा, हा, हा। तुम, तुम इस किमोनो में, में स्कूल ड्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी, अच्छी लगती हो सभी लोग हसे सदाको भी हसे ठीक होने के बाद हर रोज इस किमोनो को पहनकर स्कूल जाया करूँगी सदाको ने कहा मित और ईजी भी यह सुनकर खिलखिला कर हंस दिए कुछ देर, देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे घर का पुराना माहौल लौट आया हो। उन्होंने अंताक्षरी का खेल, खेल खेला और सदाको के सबसे मनपसंद गाने गाए इस बीच सदाको कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही सदाको अपना दुख और कष्ट दबाए रहे शायद यह सही भी था घर वापस, वापस जाते वक्त माता, माता पिता, पिता के चेहरे, चेहरे पर, पर खुशी थी सोने से पहले सदा को केवल एक और कागज की चिड़िया बना पाई छह अक्टूबर तक ऐसी हालत हो गई कि सदाको को दिन और रात का कोई पता ही नहीं चलता था एक दिन जब वह जागी तो उसने मां को पास में बैठे हुए रोते हुए पाया रोमां ने विनती की उसने एक कागज उठाया परंतु उसकी कमजोर उंगलियाँ उसे ठीक प्रकार से मोड़ नहीं पाई डॉक्टर सदाको को देखने आए उन्होंने उसके माथे पर अपना हाथ रखा उन्होंने आहिस्ता से सदाको के हाथ से कागज हटाया और कहा अभी तुम आराम करो यह चिड़िया तुम कल बना लेना सदाकों ने अपना सिर हिलाया कल कल उसके लिए बहुत दूर था अगले सुबह जब सदाको ने आंखें खोली तो उसका सारा परिवार उसके पास था सदाको उन्हें देखकर मुस्कुराई उसने छत से लटकी चिड़िया को निहारा तभी हवा का एक झोंका आया और सारी चिड़िया हवा में मंडराने लगी ऐसा लगा जैसे वह चिड़िया जीवित हों और खिड़की के बाहर नीले आसमान की ओर पंख पसार उड़ रही हों। सदाको ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली वह 25 अक्टूबर 1955 का दिन था उसकी कक्षा के साथियों ने मिलकर बाकी 356 कागज के पक्षी मोड़े जिससे की सदाको को 1000 पक्षियों के साथ दफनाया जा सके सदाको के मित्रों ने उसकी और एटम बम से मरने वाले बच्चों की याद में एक स्मारक बनाने का निश्चय किया यह स्मारक हिरोशिमा के शांति पार्क में स्थित है सदाको एक सुनहरी पहाड़ी पर खड़ी है और उसके दोनों हाथों में एक पक्षी है हर साल शांति दिवस पर बच्चे सदाको के स्मारक पर कागज के पक्षियों की मालाएं पहनाते हैं सदाको के स्मारक के नीचे लिखा है यही हमारे आंसू हैं, यही हमारी प्रार्थना है इस विश्व में शांति स्थापित करना। अभी, अभी आप सुन, आप सुन रहे, रहे थे, थे। एलिनेर कोयर, कोयर की कहानी सदा, सदा को एक, एक सुनहरी, सुनहरी चिड़िया वाचक स्वर पर भारती परिमल, परिमल।